आग की पहाड़ी जॉन सैंडेल चित्र थॉमस लोएस एक बार मेक्सिको में किसान रहता था वह एक छोटे से गांव के घर में रहता था उसके घर में केवल एक कमरा था किसान खुश नहीं था यहां कभी कुछ नहीं होता है वह हमेशा कहता था गांव के लोग किसान को मूर्ख समझते थे हमारे पास वो सब कुछ है जो हमें चाहिए गाँव के लोग कहते थे हमारे पास एक स्कूल है और एक बाजार है और एक पुराना चर्च है जिसकी घंटी हर रविवार को बसती है हमारा गाँव सबसे अच्छा है लेकिन यहाँ कभी कुछ नहीं होता है किसान बार बार वही कहता था हर सुबह जब किसान उठता तो सबसे पहले उसे अपने छोटे से घर की छत दिखाई देती थी हर सुबह नाश्ते में वो मक्का की दो मक्के की दो रोटियां खाता था पत्नी ने उन रोटियों को पहली रात बनाया होता था और रोटी के ऊपर सहड डालता और मिट्टी के मग से दालचीनी की चाय पीता यह कभी कुछ नहीं होता है वो कहता यह कभी कुछ नहीं होता है अभी भी अंधेरा था पर किसान अपने खेत के लिए निकलने को तैयार था उसका बेटा पाब्लो अभी भी सो रहा था शायद आज उसकी पत्नी ने कहा कुछ होगा नहीं किसान ने कहा यहाँ कभी कुछ नहीं होता है किसान अपने बैल को खेत की ओर ले गया और उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा रात को किसान घर लौटा उसने अपने बैल को खिलाया फिर वो आग के पास बैठ गया पाब्लो पांच चिकने पत्थरों के साथ पाबलो पांच चिकने पत्थरों के साथ खेल रहा था उसने पत्थरों को उस गड्ढे की ओर फेंका और उसने जमीन में बनाया था देखो पापा पाब्लो चिल्लाया मेरा एक पत्थर छेद में चला गया लेकिन किसान थक गया था उसने कोई जवाब नहीं दिया उसका हर दिन एक जैसा होता था एक सुबह किसान बहुत जल्दी उठा उसने अपनी ऊनी कमीज पहनी उसने दीवार पर लगे खूटे से अपनी बड़ी टोपी उतारी आज मुझे खेत पर जल्दी जाना चाहिए उसने कहा अभी खेत की जुताई नहीं हुई है और फिर जल्द मक्का लगाने का समय आ जाएगा किसान ने पूरे समय अपने खेत में काम किया बैल ने उसकी मदद की जब जुताई करके खेत में बड़ी चट्टान आई तो बैल रुक बैठ गया किसान ने चट्टान को दूर धकेल दिया चलो चलो किसान ने कहा बैल ने किसान की ओर देखा फिर बैल उठा और उसने हल को फिर से खींचा दोपहर के समय जब धूप तेज थी तब पाब्लो खेत पर आया पाब्लो किसान ने कहा आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए आज स्कूल की छुट्टी है पापा पाब्लो ने कहा मैं हल चलाने में आपकी मदद करने आया हूं पाबलो ने कहा किसान मुस्कुराया किसान ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसने पाबलो को एक छोटा लकड़ी का खिलौना दिया एक बैल पाब्लो चिल्लाया किसान ने वो खिलौना अपने बेटे के लिए दोपहर में आराम करते समय बनाया था पाब्लो ने किसान की खेत जोतने में मदद की बैल ने हल खींचा और हल के नीचे की मिट्टी ऊपर आई पर अचानक हल रुक गया किसान और उसके बेटे ने धक्का दिया और बैल ने हल खींचा लेकिन हल नहीं हिला वो टच से मस नहीं हुआ हल मिट्टी में धस गया था और फिर वो मिट्टी में धसता ही चला गया नीचे नीचे एक छोटे से छेद में धीरे धीरे छोटा छेद एक बड़ा छेद बन गया नीचे से शोर की आवाज आने लगी जमीन के नीचे गहराई से किसी के घुर्राने की आवाज आने लगी किसान ने झाका पाबलू ने भी झांका बैल ने भी अपना सिर घुमाया जमीन के छेद में से सफेद धुआं बाहर आया दौड़ो किसान चिल्लाया दौड़ो फिर जोर से जमीन फटी और पृथ्वी खुल गई किसान भागा दौड़ा बैल भी भागा जमीन से आग और धुआं निकलने लगा किसान अपने गांव की ओर भागा वो चर्च के अंदर दौड़ता हुआ घुसा और उसने जोर से चर्च की घंटी बजाई अन्य किसान भी अपने खेत छोड़कर दौड़े दौड़े आए लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए देखो किसान ने कहा वहा देखो उस रात कोई नहीं सोया सबने आसमान में आग को उठते हुए देखा आग वहां से निकल रही थी जहां किसान का खेत था फिर एक जोरदार धमाका हुआ फिर एक और फिर और जमीन में से गर्म लावा बाहर निकलने लगा लावा पेड़ों में से होता हुआ जमीन पर फैल गया लावा उसके गांव की तरफ बहने लगा लावा किसान के घर की ओर बहने लगा। जलते हुए पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। अब धरती खास रही थी हर बार खासने पर आग की एक बड़ी पहाड़ी आसमान में उठती थी कुछ ही दिनों में वो पहाड़ी एक ऊंचे पहाड़ जितनी बड़ी हो गई और वहां हर चंद मिनटों में एक जोरदार धमाका होता था गिलहरी खरगोश दौड़े और पक्षी आग दूर भागे लोग अपने गधों और बैलों को सुरक्षित स्थानों पर ले गए जलते हुए राख के और लाल पत्थर के टुकड़े इधर उधर उड़ रहे थे किसान और उसके पड़ोसियों ने धुएं से बचने के लिए अपनी नाक को गीले कपड़े से ढका कुछ लोग भाप निकलते हुए लाल लावा के पास गए वे अपने साथ बड़े क्रॉस लेकर गए उन्होंने आग पर काबू पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की किसान और पाबलो एक पहाड़ी के किनारे से उस नजारे को देख रहे थे जब धमाके बंद हुए और आग कम हुई तब तक किसान का घर नष्ट हो चुका था स्कूल भी जलकर खाक हो चुका था बाजार गायब हो चुका था आधा गांव ध्वस्त हो चुका था तो तुम हो जिसने को खोला जिंदा बच निकले सैनिकों ने गाँव की ओर देखा सभी को यह गांव छोड़कर जाना होगा कप्तान ने कहा हम यहाँ रहना अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है फिर किसान उसकी पत्नी और पाबलो और गाँव के सभी लोग सैनिकों के साथ गए वे ट्रकों में सवार होकर गए किसान को नया घर मिला नया घर किसान के पुराने घर से बड़ा था नया घर पुराने घर से ज़्यादा दूर नहीं अब बड़ा उत्सव बनाया क्योंकि अभी सुरक्षित थे मेले में बैंड बजा लोग खुशी से नाचे और उन्होंने तालियां बजाई राक्षस ज्वालामुखी को देखने के लिए लोग शहर से बस में सवार होकर आए गाँव के लोगों ने उन्हें खाने के लिए संतरे खरबूजे हॉट डॉग और मक्के की रोटियां बेची अब किसान के पास एक नया खेत था वो हर सुबह जल्दी उठता था अभी भी अंधेरा था पर राक्षस ज्वालामुखी आकाश में चमक रहा था हर सुबह नाश्ते के लिए वो दो मक्के की रोटियां खाता था जिन्हें उसकी पत्नी ने पहली रात बनाया होता था किसान अपने नए खेत में गया उसका बैल भी पहले की तरह उसके साथ गया कभी कभी पाबलोग गांव के बच्चों को किसान से मिलवाने के लिए लाता था किसान के खेत से वे ज्वालामुखी से धुआं उठता हुआ देख सकते थे ज्वालामुखी देखकर उन्हें लगता था जैसे कोई बूढ़ा आदमी अपने पाइप से धूम्रपान कर रहा हो बच्चों ने किसान से पूछा क्या आप एक और आग की पहाड़ी बना सकते हैं नहीं मेरे दोस्तों नहीं किसान ने कहा फिर वो मेरे लिए आग की एक ही पहाड़ी काफी है लेखक का नोट यह कहानी 20 फरवरी उन्नीस को परिकुटीन ज्वालामुखी के फटने की रिपोर्ट पर आधारित है यह ज्वालामुखी मैक्सिकन राज्य मिचोआकान में डायसियो पुलिडो नाम के एक टार्सकन इंडियन के मक्का के खेत में फटा उस भयानक हादसे को में कोई भी नहीं मरा लेकिन दो हजार से ज्यादा लोगों ने अपने घर खोए रिकॉर्ड किए गए इतिहास में केवल एक बार ही फटते हुए ज्वालामुखी के जन्म को मानव आंखों ने देखा है यह कैंड्री द्वीप समूह में टेंडरिप पर था पर आज भी लोग परिकुटिन जा सकते हैं वहां वे ज्वालामुखी और ध्वस्त हुए गांव को भी देख सकते हैं जो कठोर राख और लावा के काफी नीचे दबा हुआ है पाबलू के पापा का हर दिन एक जैसा ही होता था फिर एक दोपहर को जमीन घुर्राई और उसमें से धुआं उठा जिसने उनका हल निकल लिया उनके मक्का के खेत के बीच में एक ज्वालामुखी फट रहा था